टॉक मैं कहता आंखें देखी नंबर थ्री है क्या वह साधना या तत्वानुभूति किसी परंपरागत क्योंकि की क्योंकि आपके अभिव्यक्तिकरण से निरंतर ऐसा भास होता है कि आप भी निश्चित ही किसी टीचर एवं तीर्थंकर की पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसी के अंतर्गत यह जानने का साहस भी करना चाहता हूं कि आप किसी परंपरा की आध्यात्मिक श्रृंखला की कड़ी को जोड़ना चाहते हैं या बुद्ध की भांति किसी पहाड़ में पहाड़ में नया मार्ग काटने का प्रयास कर रहे हैं परंपरागत परंपरा से चले आने वाली धारा तो परंपरागत है ही बुद्ध का मार्ग भी अब नया नहीं है जो परंपरा से चलते रहे वो तो मार्ग पुराना हो ही गया लेकिन जो परंपरा को तोड़ के नई परंपरा निर्मित करते रहे वो मार्ग भी अब नया नहीं है उस भांति भी बहुत लोग चल चुके जिसे बुद्ध ने तोड़ी नई पद्धति महावीर पुरानी परंपरा को मानकर चल रहे हैं, लेकिन महावीर की श्रृंखला के भी पहले आदमी ने पद्धति तोड़ी थी वो मार्ग भी सदा से पुराना नहीं था महावीर की श्रृंखला का पहला तीर्थंकर भी वही काम किया था जो बुद्ध ने किया है परंपरा मान के चलना भी पुराना है नई परंपराएं तोड़ना भी नई घटना नहीं है नहीं तो परंपराएं कैसे निर्मित होंगी तो आज तो दोनों ही बात पुरानी है और इसलिए और इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है क्योंकि आज की स्थिति में दोनों ही बातों से भिन्न किसी चीज की जरूरत है जैसे दोनों तरह के लोग आज मौजूद हैं अगर जार्ज गुरजीफ को हम देखें तो किसी पुरानी परंपरा के सूत्र को स्थापित करेगा महावीर की तरह उसका काम अगर जे कृष्णमूर्ति को देखें तो कोई नई परंपरा का सूत्र पात करेंगे बुद्ध के जैसा उनका काम पर दोनों बातें पुरानी हैं बहुत परंपराएं तोड़ी जा चुकी हैं बहुत नई परंपराएं बनाई जा चुकी जो आज नई परंपरा होती है वही कल पुरानी हो जाती जो आज पुरानी दिखाई पड़ती है वो कल नई आज की स्थिति न तो ठीक वैसी है जहां महावीर सार्थक हो सके और न ठीक वैसी है जहां बुद्ध सार्थक हो सके क्योंकि लोग पुराने से तो बुरी तरह ऊप गए हैं एक और नई घटना घटी है लोग नए से भी बुरी तरह उब रहे हैं क्योंकि सदा से ऐसा ख्याल था कि नया जो है वो पुराने के विपरीत है अब मनुष्य उस जगह है जहां उसे साफ दिखाई पड़ता है कि नया केवल पुराने का प्रारंभ है नए का मतलब है जो पुराना होगा हमने नया कहा नहीं कि पुराना होना शुरू हो गया अब नए का भी आकर्षण नहीं है पुराने के प्रति विकर्षण था एक जमाना था पुराने के प्रति आकर्षण था बड़ा आकर्षण था कोई चीज जितनी पुरानी है उतनी कीमती थी क्योंकि उतनी परखी हुई थी उतनी जानी पहचानी थी उतनी प्रयोगित थी उतने अनुभव से गुजरी थी परिचित थी भली भां भय ना था निरापद थी चलने में किसी तरह की संदेह की जरूरत ना थी श्रद्धावान हुआ जा सकता था इतने लोग चल चुके थे इतने पैर पड़ चुके थे इतने लोग पहुंच चुके थे कि नए चलने वाले को आंख बंद करके भी चलना हो तो चल सकता है, अंधे के लिए भी मार्ग था जरूरत नहीं थी कि वो बहुत संदेह करे बहुत विचार करे बहुत खोजे बहुत निर्णय करे और फिर अज्ञात में बहुत निर्णय हो नहीं सकता और कितना ही संदेह कोई करे अज्ञात की छलांग अंततः श्रद्धा से लगती है संदेह ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकता है कि किसी श्रद्धा तक पहुंचा दे बाकी अंततः था क्षण छलांग श्रद्धा से ही लगते पर वैसे पुराने का आकर्षण भी खो गया उस पुराने के आकर्षण के खो जाने के कारण थे पहला कारण तो यही बना कि पुराने की परंपरा जब तक एक व्यक्ति के लिए एक ही परंपरा का परिचय था तब तक तो असुविधा न थी लेकिन जब बहुत बहुत पुरानी परंपराएं एक साथ एक व्यक्ति को परिचित हुई तब असुविधा पैदा हुई जो आदमी हिंदू घर में पैदा हुआ था हिंदू वातावरण में जिया था हिंदू मंदिर के पास बड़ा हुआ था हिंदू मंदिर के घंटे की ध्वनि दूध के साथ खून चली गई थी हिंदू मंदिर का देवता वैसे ही हिस्सा था हड्डी खून मांस का जैसे हवा पहाड़ पानी सब था और कोई कोई प्रतियोगी नहीं था कोई मस्जिद ना थी कोई चर्च ना था कभी दूसरा कोई स्वर दूसरे किसी परंपरा का मन के भीतर न पड़ा था तो पुराना इतना वास्तविक था कि उसमें प्रश्न नहीं लगाया जा सकता वो हमसे भी इतने पहले था हम उसमें ही बड़े होते और खड़े होते थे उससे अन्यथा हम सोच ही नहीं सकते थे फिर मंदिर के पास मस्जिद आ गई चर्च आ गया गुरुद्वारे आए सारी परंपराएं एक साथ एक ही व्यक्ति पर टूट पड़ी जैसे जैसे गति हुई स्थान छोटा हुआ वैसे वैसे सारी परंपराएं एक साथ टूट पड़ी कंफ्यूजन स्वाभाविक था तब कोई भी चीज असंदिग्ध रूप से नहीं ली जा सकती क्योंकि संदेह कराने के लिए दूसरा सूत्र भी सामने खड़ा है अगर मंदिर घंटे देकर पुकार कर रहा है कि आओ भरोसा करो तो पास ही मस्जिद अजान दे रही है कि गलत है वहां भूल के मत जाए ये दोनों बातें एक साथ प्रवेश कर दी ये जो सारी दुनिया में इतना संदेह है और संदेह का मौलिक कारण मनुष्य की बुद्धिमानी का बढ़ जाना नहीं है मनुष्य उतनी बुद्धिमान है जितना सदा था मनुष्य की बुद्धि पर बहुत से संस्कारों का एक साथ पड़ जाना है और स्विरोधी संस्कार और हर रास्ता दूसरे रास्ते को गलत कहेगा ही यह मजबूरी है इसलिए नहीं कि दूसरा रास्ता गलत है दूसरा रास्ता गलत है इसलिए नहीं बल्कि दूसरे रास्ते को गलत कहना ही होगा दूसरे रास्ते को गलत न कहा जाए तो स्वयं को सही कहने की जो शक्ति है जो बल है वो टूट जाता और बिखर जाता असल में स्वयं को सही कहना हो तो दूसरे को गलत कहना अनिवार्य हिस्सा है उसी की पृष्ठभूमि में स्वयं को सही कहा जा सकता तो जब तक एक एक परंपरा का अपना मार्ग था और विजातीय मार्ग कहीं मिलते नहीं थे कहीं कोई चौरसते नहीं कहीं कोई चौराहे नहीं थे जहां विजातीय मार्ग भी मिलते हो जब सब धाराएं अपने में बटके अलग अलग बहती थी तब पुराने का गहन आकर्षण था ऐसे युग में ऐसे समय में महावीर जैसा व्यक्तित्व तो बड़ा उपयोगी था सहयोगी था लेकिन जैसे जैसे धाराएं अनेक हुई प्रतियोगी हुई बहुत हुई पुराना संदिग्ध हो गया, नए का मूल्य बढ़ा नए के लिए भी प्रतियोगी थे लेकिन पुरानी धारा के खिलाफ जब भी नया प्रतियोगी खड़ा हो जाए और जब सब पुरानी धाराएं मन को सिर्फ विभ्रम में डालती हो और कुछ तैना हो पाता हो तो पुरानों में से चुनने की बजाय नए को चुनना मनुष्य के लिए सरल पड़ता है कई कारणों से पहला कारण तो यह कि पुरानी धाराओं का तीर्थंकर पैगंबर लाखों साल पहले हुआ उसकी आवाज धुंधली हो जाती बहुत नए का पैगंबर अभी मौजूद होता है सामने उसकी आवाज घनी हो जाती पुरानी जो परंपरा है वो फिर भी पुरानी भाषा बोलती है, क्योंकि जब वो निर्मित हुई थी तब की भाषा बोलती नया तीर्थंकर नया बुद्ध नई भाषा बोलता है अभी निर्मित हो रही है पुराने शब्दों के साथ जो संदेह जुड़ गया उन शब्दों को वो हटा देता है वो नए शब्दों को लाता है जो एक तरह से कुआरे जिन पे भरोसा ज्यादा आसान है तो नए का आकर्षण क्रमशः बढ़ा जैसे जैसे परंपराएं साथ हुईं, इकट्ठी हुईं, और करीब करीब हम चौराहे पर जीने लगे जहां सभी रास्ते मिलते और हर घर के पास सभी रास्ते टूटते तो नए का आकर्षण बड़ा, लेकिन अब नए का आकर्षण भी नहीं क्योंकि अब हमें यह भी पता चला कि सब नए अंततः पुराने हो जाए और जो भी पुराने हैं वे कभी नए थे और हमें अभी यह भी पता चला कि नए और पुराने में शायद शब्दों का ही फासला है नए की बड़ी गति थी इधर कोई 300 वर्षों से नए ने वही प्रतिष्ठा ले ली थी जो कभी पुराने शब्द की जैसे कभी पुरा होना, पुराना होना सही होने का प्रमाण था वैसे ही नया होना सही होने का प्रमाण हो गया इतना ही काफी है बताना कि नई है बात और लोग भरोसा करेंगे जैसे पहले काफी था कि पुरानी है बात और लोग भरोसा करेंगे अब किसी चीज को पुराना कहना अपने हाथ को निंदित करना और किसी इसलिए प्रत्येक धारा नए होने की चेष्टा में लग गई और प्रत्येक धारा ने नए व्यक्ति पैदा किए जिन्होंने नई की बात नहीं की पुराना समाप्त नहीं हुआ पुराने रास्ते चलते ही रहे नए रास्ते भी चल पड़े उन्हें भी नए चलने वाले नहीं गए और जब नई की तीव्रता पकड़ती है तो एक अनूठी घटना घटती जैसे पुराना सदा तय करता था कि कितना पुराना है तो सारे धर्म चेष्टा करते थे कि उनकी परंपरा से ज्यादा पुरानी कोई परंपरा नहीं है अगर जैनों से पूछे तो वो कहेंगे कि उनकी परंपरा से ज्यादा पुरानी कोई परंपरा नहीं वेद भी बात के अगर वेद से पूछें तो वो कहेंगे कि वेद उससे तो पुराने का कोई सवाल ही नहीं है वो तो प्राचीनतम है उसको पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी क्योंकि पुराने की प्रतिष्ठा थी फिर ऐसे ही नई की प्रतिष्ठा जब बननी शुरू हुई तो कितना नया तो आज से अगर 50 साल पहले के अमेरिका में जहां की नए की बहुत पकड़ थी क्योंकि सबसे ज्यादा नया समाज था तो दो पीढ़ियां थी लेकिन आज अमेरिका में दो पीढ़ियां नहीं बुढ़ों की पीढ़ी थी जवानों की पीढ़ी थी आज से 50 साल पहले आज हालत बहुत अजीब आज 40 साल वाले की अलग पीढ़ी है 30 साल वाले की अलग पीढ़ी है 20 साल वाले की अलग पीढ़ी 15 साल वाले की अलग पीढ़ी 30 साल वाले कहते हैं 30 साल के ऊपर भरोसा करना ही मत किसी पर 25 साल वाले 30 साल वाले पर भी उतने ही संदेह से भरे कि बूढ़े हो गए लेकिन उनके पीछे जो 20 साल वाला जवान है वो कह रहा है कि भी जा चुके हैं हाई स्कूल के बच्चे भी अब जवानों को बूढ़ा समझ रहे हैं जो आज 25 साल के हैं। तो क्योंकि वो समझते हैं कि तुम गए गुजरे जा चुकी पीढ़ी ये कभी सोचा भी न गया था कि इतनी पीढ़ियां होंगी दो पीढ़ी का ख्याल था कि जवान की पीढ़ी बूढ़े की पीढ़ी लेकिन जवान की पीढ़ी में भी परतें हो जाएंगी और 20 साल का आदमी पच्चीस साल के आदमी को समझेगा कि वो गया गुजरा है आउट ऑफ डेट है जब इतने जोर से नए की पकड़ होनी शुरू हो तो नए का आकर्षण भी खो जाएगा क्योंकि आकर्षण बन भी नहीं पाएगा और नया पुराना हो जाएगा आकर्षण बनने में भी समय लगता है और धर्म कोई कपड़ों की फैशन की भांति नहीं है कि आप छह महीने में बदल वो कोई मौसमी फूल के बीज नहीं है कि चार महीने पहले लगाया और चार महीने पहले हमने उन्हें समाप्त कर दिया धर्म तो ऐसे हैं जो हजारों लाखों साल में तो पूरे हो पाते और जब ऐसा ख्याल हो कि हर दो चार दस साल में बदल डालना है तब तो बटवृक्ष लगेंगे ही नहीं तब फिर मौसमी फूल ही लग सकते नए का आकर्षण भी खोने लगा है ये मैंने इसलिए कहा कि मैं साफ कर सकूं कि मेरी मनोदशा बिल्कुल तीसरी न तो मैं मानता हूं कि महावीर की भाषा कारगर हो सकती है परंपरा ना मैं मानता हूं कि नए का ही आग्रह कारगर हो सकता है दोनों ही गए अब तो मैं मानता हूं कि शाश्वत का आग्रह अर्थपूर्ण है पुराने का भी नहीं नए का भी नहीं जो सदा है सदा का मतलब कि जो ना पुराना होता है ना नया हो सकता है पुराना नया दोनों ही सामे एक घटना हैं और धर्म दोनों में काफी परेशान हो गया पुराने के साथ बंद के भी परेशान हो गया अब नए के साथ बंद के भी उसने देखा कृष्णमूर्ति अभी भी नए का आग्रह लिए चले जाते हैं उसका कारण है कि उनके पास जो पकड़ है वो 1915 और 1920 के बीच की है जबकि नए का आकर्षण जमीन पर था जो पकड़ वो 1915-1920 उन्नीस के बीच की है जबकि नया प्रभावी था वो अभी भी कहे चले जाते लेकिन अब नए को कहने का भी कोई मतलब नहीं अब तो इस पृथ्वी पर एक ही संभावना है सब परंपराएं इतने निकट आ गई कि अब कोई परंपरा एक्सक्लूसिवली कहे कि मैं ठीक हूं तो अब उस पर संदेह पैदा होगा कभी इस बात के कहने से विश्वास आता था कि कोई परंपरा कहती थी कि मैं ठीक और निरपेक्ष एब्सुलट अर्थों में ठीक कभी इससे श्रद्धा बनती थी अब इसी से अश्रद्धा बन जाएगी कि, कि कोई कहे कि मैं बिल्कुल निरपेक्ष अर्थों में ठीक ये उसके पागलपन का सबूत होगा ये सबूत होगा कि वो आदमी बहुत बुद्धिमान नहीं है यह सबूत होगा कि बहुत सोच विचार वाला नहीं है ये सबूत होगा कि बहुत मतान है अंधा है डॉगमेटिक है बटूल ने कहीं लिखा है कि मैंने किसी बुद्धिमान आदमी को कभी बेझिझक बोलते नहीं देखा बुद्धिमान में तो झिझक होगी हेजिटेशन होगा ही सिर्फ बुद्धू बेझिझक बोल सकते असल यह कह रहा है कि सिर्फ अज्ञानी कह सकते हैं कि बस पूर्ण सत्य यह रहा ज्ञान के बढ़ने के साथ ऐसी निरपेक्ष घोषणाएं नहीं हो सकती तो इस युग में अब कोई एक परंपरा को ठीक कहने का आग्रह करे तो इसीलिए वो परंपरा को नुकसान पहुंचाने वाला हो जाएगा। एक दूसरी बात भी अगर कोई कहे कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल नया है बेमानी हो गई है क्योंकि इतने नई की उद्घोषणा तो होती है और अखिल में बहुत गहरे में पाया जाता है कि वही है कितने रूपों में बातें कही जाती रूप को जरा हटाकर देख ले तो कपड़े हट जाते हैं पीछे पाया जाता वही इसलिए नए की घोषणा भी बहुत अर्थ नहीं रखती पुराने की घोषणा भी बहुत अर्थ नहीं रखती मेरी दृष्टि में भविष्य का जो धर्म है कल जिस बात का प्रभाव होने वाला जिस से लोग मार्ग लेंगे और जिस से लोग चलेंगे वो सनातन इटरनल का आग्रह हम जो कह रहे हैं वो ना नया है ना पुराना है। ना वो कभी पुराना होगा और ना उसे कभी कोई नया कर सकता हाँ जिन्होंने पुराना कहके उसे कहा था उनके पास पुराने शब्द थे जिन्होंने नया कहकर उसे कहा उनके पास नए शब्द थे और हम शब्द का आग्रह छोड़ते हैं इसलिए मैं सभी परंपराओं के शब्दों का उपयोग करता हूं जो शब्द समझ में आ जाए कभी पुराने की भी बात करता हूं शायद पुराने से किसी को समझ में आ जाए कभी नए की भी बात करता हूं शायद नए से किसी की समझ में आ जाए और साथ ही यह भी निरंतर स्मरण दिलाता रहना चाहता हूं कि नया और पुराना सत्य नहीं होता सत्य आकाश की तरह सास होता उसमें वृक्ष लगते हैं आकाश में खिलते हैं फूल आते हैं वृक्ष गिर जाते हैं वृक्ष पुराने बूढ़े हो जाते हैं वृक्ष बच्चे और जवान होते हैं आकाश नहीं होता एक बीच हमने बोया और अंकुर फूटा अंकुर बिल्कुल नया है लेकिन जिस आकाश में फूटा वो आकाश फिर बड़ा हो गया वृक्ष फिर जरा जीर्ण होने लगा मृत्यु के करीब आ गया वृक्ष वृक्ष बूढ़ा है लेकिन आकाश जिसमें बूढ़ा है वो आकाश बूढ़ा है ऐसे कितने ही वृक्ष आए और गए और आकाश अपनी चुके अछूता निर्ल सत्य तो आकाश जैसा है शब्द वृक्षों जैसे लगते हैं अंकुरित होते हैं पल्लवित होते हैं फिल जाते हैं मुरझाते हैं गिरते हैं मरते हैं जमीन में खो जाते हैं आकाश अपनी जगह ही खड़ा पुराने वालों का जोर भी शब्दों पर था और नए वालों का जोर भी शब्दों पर मैं शब्द पर जोर ही नहीं देना चाहता मैं तो उस आकाश पर जोर देना चाहता हूं जिसमें शब्द के भूल खिलते हैं मरते हैं होते हैं और आकाश बिल्कुल ही अछूता रह जाता है कहीं कोई रेखा भी नहीं छूट जाती तो मेरी दृष्टि सत्य शाश्वत है नए पुराने से अतीत ट्रांसेंडेंटल हम कुछ भी कहें और कुछ भी करें हम उसे ना नया करते ना हम उस पुराना करते जो भी हम कहेंगे जो भी हम सोचेंगे जो भी हम विचार निर्मित करेंगे वो आएंगे और गिर जाएंगे और सत्य अपनी जगह का इसलिए वो भी ना समझे जो कहता है कि मेरे पास बहुत पुराना सब क्योंकि सत्य पुराने नहीं होते क्योंकि आकाश पुराना नहीं होता वो भी उतना ही ना समझे जो कहता है मेरे पास नया सक, मौलिक आकाश पुराना भी नहीं होता आकाश मौलिक और नया भी नहीं होता इस तीसरे तत्व की घोषणा को मैं भविष्य के लिए मार्ग मानता हूं क्यों मानता हूं क्योंकि इस तत्व की घोषणा जो बहुत सी परंपराओं के जाल से जो उपद्रव पैदा हो गया उसे काटने वाली होगी तब हम कहेंगे कि ठीक है वे वे वृक्ष भी खिले थे आकाश में और ये वृक्ष भी खिल रहे हैं आकाश में और अनंत वृक्ष खिलते हैं आकाश में से आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता आकाश में बहुत अवकाश है बहुत स्पेस है हमारे वृक्ष उसको रिक्त नहीं कर पाते और ना भर पाते हम इस भ्रम में ना रहें कि हमारा कोई भी वृक्ष पूरे आकाश को भर देगा तो हमारे कोई भी शब्द और हमारे कोई भी धारणाएं और कोई भी सिद्धांत सत्य के आकाश को भर नहीं पाते सदा गुंजा ऐसे हजार महावीर पैदा हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता करोड़ महावीर पैदा हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता करोड़ बुद्ध पैदा हो जाए तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता कितने ही बड़े बट वृक्ष हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट वृक्षों के बड़े होने से आकाश के बड़ेपन को नहीं नापा जाता हालांकि स्वाभाविक बट वृक्षों के नीचे जो घास के तिनके हैं उन्हें आकाश का कोई पता नहीं होता वृक्ष का ही पता होता है। और उनके लिए वृक्ष भी इतना बड़ा होता है कि इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है इसकी इसकी कल्पना भी संभव नहीं है तो अब इस दुर्गम स्थिति में जहां की सारी परंपराएं एक साथ खड़ी हो गई और आदमी के मन को एक साथ आकर्षित कर रही हैं चारों तरफ से सब परंपराएं सब तरह का आकर्षण पैदा कर रही हैं पुराने हैं नए हैं रोज नए पैदा होने वाले विचार वो सब मनुष्य को खींच रहे हैं और उन सब के खींचने की वजह से मनुष्य ऐसी स्थिति में कि वह किम कर्तव्य विमूड़ वो करीब करीब खड़ा हो वो कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि वो कहीं भी कदम बढ़ाए तो, तो संदेह पैदा हो श्रद्धा कहीं भी नहीं आती सब श्रद्धा पैदा करवाने वाले ही उसको अश्रद्धा की हालत में खड़ा कर दिए क्योंकि श्रद्धा जो है जिस ढंग से पैदा की जाती थी उसी ढंग से अब भी पैदा की जा रही है कुरान कहे जा रहा है कि वो ठीक है दम कहे जा रहा है वो ठीक स्वभावता जो भी कहेगा कि मैं ठीक हूं उसे ये भी कहना पड़ता है कि दूसरा गलत है दूसरे को भी यही करना पड़ता है कि मैं ठीक हूं कहना पड़ता है दूसरा गलत है और स्थिति ऐसी है कि खड़े हुए आदमी को ऐसा लगता है कि सभी गलत हैं क्यों क्योंकि खुद को ठीक कहने वाला तो एक है लेकिन उसको गलत कहने वाले पचास का दावा एक एक अपने लिए कर रहा है और उसके गलत होने का दावा बाकी पचास लोग कर रहे हैं कि वो गलत है। गलत कहे जाने का इतना बड़ा इंपैक्ट होगा कि वो जो एक चिल्ला रहा है कि मैं ठीक हूं उसकी आवाज खो जाएगी इसमें कि वो जो पचास कह रहे हैं कि वो गलत यद्यपि उन सब पचास के साथ भी यही हालत है क्योंकि वे सब अपने को अकेला ठीक कहेंगे बाकी 50 फिर उनको भी गलत कहेंगे तो एक आदमी के सामने 50 लोग कहते हैं गलत है और एक आदमी कहता है ठीक है हाँ स्वभाव वो चलने वाला नहीं है, वो खड़ा हो जाए ये जो मनुष्य की आज की स्थिति है खड़े हो जाने की उसके पीछे सब की श्रद्धाएं और सब श्रद्धाओं की मांग की आ जाओ मेरे पास दिक्कत डाल रही उनकी पुरानी आदत है वो कहे चले जा ये स्थिति मिट सकती है एक ही तरह से वो ये कि एक ऐसा आंदोलन चाहिए जगत में जो ये ठीक है या वो ठीक है इसका बहुत आग्रह नहीं करता खड़ा होना गलत है और चलना ठीक है इसका आग्रह करता है इसका आग्रह नहीं करता कि ये ठीक है वो गलत है और इतनी व्यापक दृष्टि की जरूरत है कि जो आदमी जहां जाना चाहे उसे वहां कैसे वो ठीक जा सके ये बताने की सामर्थ्य दुरू है ये मामला मुसलमान होना आसान है ईसाई होना आसान है जैन होना आसान है बंधी हुई लीक है बंधी हुई परंपरा है। एक परंपरा से परिचित होना आसान है अब एक युवक मेरे पास आया कोई आठ दिन पहले वो मुसलमान है वो सन्यासी होना चाहते हैं तो तो सन्यासी हो जाने कहा कि मेरी गर्दन दबा देंगे वो सारे कहा तू सन्यासी जरूर हो जाए लेकिन मुसलमान ना हो जाए ये मैं नहीं कह रहा हूं तुम तो मुसलमान रहते हुए सन्यासी हो जाए तो उसने कहा क्या फिर मैं गिर वावस्थ पहन के मस्जिद में नमाज पढ़ सकू पढ़नी ही पड़ेगी मैंने उसे तो मैं तो नमाज पढ़ना छोड़ चुका आपको सुन के मैं तो ध्यान कर रहा हूं मैं तो जाता नहीं आठ साल बस और मुझे अपूर्व आनंद हुआ है जाना भी नहीं चाहता मैंने कहा जब तक ध्यान तेरा उस जगह ना आ जाए कि नमाज और ध्यान में कोई फर्क ना रहे तब तक समझना कि ध्यान अभी पूरा नहीं हुआ इसे वापस नमाज पढ़ने भेजना ही पड़ेगा मस्जिद इसे मज़द से तोड़ना खतरनाक है क्योंकि इसे मज़द से तोड़ के किसी मंदिर से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि जिस विधि से हम तोड़ते हैं वही विधि इसको इस भांति विकृत कर जाती है फिर यह किसी मंदिर से नहीं जोड़ सकता। तो ना तो पुराने मंदिरों के बीच प्रतियोगिता खड़ी करनी और ना नया मंदिर खड़ा करना जो जहां जाना चाहे खड़ा ना रहे जाए तो मेरे सामने जो जो पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष है वो यही है कि जो भी व्यक्ति जो उसकी क्षमता हो उस क्षमता जो उसकी पात्रता हो जो उसका संस्कार हो जो उसके खून में प्रवेश कर गया हो जो सुगमतम हो उसके लिए उस पर ही मैं उसे गतिमान कर पाऊं तो मेरा कोई धर्म नहीं और मेरा कोई रास्ता नहीं क्योंकि अब कोई भी रास्ते वाला धर्म संप्रदाय वाला धर्म भविष्य के लिए नहीं संप्रदाय का अर्थ है रास्ता अब कोई भी रास्ते वाला धर्म भविष्य के लिए काम का नहीं अब ऐसा धर्म चाहिए जो एक रास्ते का आग्रह न करता हो जो पूरे चौरस्ते को घेर ले जो कहे कि सब रास्ते हमारे तुम चलो भर तुम जहां से भी चलोगे वहीं पहुंचोगे सब रास्ते वहीं ले जाते आग्रह यह है कि तुम चलो खड़े मत रहो तो कोई नई कोई नई धारणा कोई पर्वत पर नया मार्ग तोड़ने की मेरी उत्सुकता नहीं मार्ग बहुत है चलने वाला नहीं मार्ग की कमी नहीं है कि मार्ग कम है इसलिए हम एक नया मार्ग तोड़ें मार्ग बहुत है मार्ग ज्यादा और चलने वाले कम करीब करीब मार्ग सुने पड़े जिन पर कोई चलने वाला वर्षों से नहीं गुजरा है सैकड़ों वर्षों से हजारों वर्षों से कई मार्ग सुने पड़े कोई राहगीर नहीं आया उन क्योंकि पर्वत पर चढ़ने की जो संभावना थी वही टूट गई पर्वत के नीचे इतना विवाद है और इतनी कलह है और सारी कलह का पूरा का पूरा जो परिणाम हो रहा है वो प्रत्येक व्यक्ति को थका देने वाला घबरा देने वाला खड़ा कर देने वाला है इतने विबूचना में कोई चल नहीं सकता लेकिन यहां एक बात और ख्याल में लेने जरूरी फिर भी मेरा मेरी दृष्टि इकलेक्टिक नहीं है मेरी दृष्टि गांधी जैसी नहीं है मैं चार कुरान के वचन चुन लूं और चार गीता के वचन चुन लू और कहूं कि दोनों में एक ही बात है दोनों में एक बात है नहीं यह मैं कहता हूं कि सब रास्तों से चल के आदमी वहीं पहुंच जाएगा लेकिन सब रास्ते एक नहीं यह मैं नहीं कहता रास्ते तो बिल्कुल अलग अलग हैं और अगर गीता और कुरान को एक बताने की कोशिश की जाती है तो उस तरकीब और ये बड़ी मजेदार बात है कि गांधी गीता को पढ़ लेंगे फिर कुरान को पढ़ लेंगे कुरान में जो जो बातें गीता से मेल खाती हैं वो चुन लेंगे बाकी बातें छोड़ बाकी बातें क्या होंगी जो मेल नहीं खाती और जो विपरीत पड़ती हैं वो छोड़ देंगे पुराने कुरान को गांधी नहीं राजी हो सकते पूरे कुरान को पूरी गीता को राजी इसलिए मैं कहता हूं इकलेक्ट्रिक पूरे गीता को राजी है फिर गीता के भी समांतर कुछ मिलता हो कहीं कुरान में तो उसके लिए राजी इसमें राजी होने में को कोई कठिनाई ही नहीं इसको तो कोई भी राजी हो जाएगा मैं कहता हूं कि नहीं मैं आप बिल्कुल राजी हूं उतनी दूर तक जहां तक कुरान गीता का अरबी रूपांतर है बस उस इंच भर ज्यादा नहीं वो तो कुरान वाला भी राजी हो जाए लेकिन ये बहुत मजेदार प्रयोग होगा कि कुरान वाले से आप गीता में चुनवाएं कि कौन कौन सी बात का मेल है तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे जो चीजें वो चुनेगा वो गांधी ने कभी नहीं चुनी वो बहुत भिन्न चीजें चुने इसको इकलेक्टिसम कहता हूं ये चुनना है यह पूरे की स्वीकृति नहीं है स्वीकृति तो हमारी ही है उससे आप भी मेल खाते हो कहीं तो आप भी ठीक हो ठीक तो हम ही हैं अंततः लेकिन आप भी उतने दूर तक ठीक हो इतनी कहने का हम सहिष्णुता दिखलाते हैं जितने दूर तक आप हमसे मेल खाते ये कोई बहुत सहिष्णुता नहीं है और ये प्रश्न कोई सहिष्णुता का नहीं ये तो आकाश जैसी उदारता का है सहिष्णुता का नहीं टॉलरेंस का नहीं यह नहीं है कि हिंदू एक मुसलमान को सहजा ये नहीं है कि ईसाई एक जैन को सहे सहने में ही हिंसा भरी हुई है मैं ये नहीं कहता कि कुरान और गीता एक ही बात कहते हैं कुरान तो बिल्कुल अलग बात कहता है उसका अपना इंडिविजुअल स्वर है वही उसकी महत्ता है अगर वो भी वही कहता है जो गीता कहती तो कुरान दो कौन का होगा बाइबल तो कुछ और ही कहती है जो नगीता गीता कहती ना कुरान कहती उनके सबके अपने स्वर महावीर वही नहीं कहते जो बुद्ध कहते हैं बड़ी भिन्न बातें कहती लेकिन इन भिन्न बातों से भी अंतता जहां पहुंचा जाता है वो एक जगह जो मेरा जोर है वो मंजिल की एकता पर है मार्ग की एकता पर नहीं जो मेरा जोर है वह यह है कि अंतता ये सारे मार्ग वहां पहुंच जाते हैं जहां कोई भेद नहीं लेकिन ये मार्ग बड़े भिन्न हैं। और किसी भी आदमी को भूल के दो मार्गों को एक समझने की चेष्टा में नहीं पढ़ना चाहिए अन्यथा वो किसी पे भी ना चल पाए। माना कि ये सब नावें उस पार पहुंच जाती हैं, लेकिन फिर भी दो नावों पर सवार होने की गलती किसी को भी नहीं करना चाहिए अन्यथा नावे पहुंच जाएंगी दो नावों पर चलने वाला नहीं पहुंचेगा वो मरेगा वो डूबेगा कहीं माना कि सब नावें नावें हैं फिर भी एक ही नाव पर चढ़ना होता है पहुंचना हो तो हां किनारे पे खड़े होकर बात करनी हो कि सब नावें नावें हैं तो कोई खर्चा नहीं सब नावें एक ही हैं तो भी कोई खर्चा नहीं लेकिन यात्रा करने वाले को तो नाव पर कदम रखते ही से चुनाव करना पड़े इस चुनाव के लिए मेरी परम स्वीकृति है सब बहुत कठिन है क्योंकि बड़े विपरीत घोषणाएं एक तरफ महावीर हैं जो चींटी को भी मारने को राजी न होंगे पैर फूंक कर रखेंगे दूसरी तरफ तलवार लिए मोहम्मद तो जो भी कहता है कि दोनों एक ही बातें कहते हैं गलत कहता है ये दोनों एक बात कह नहीं सकते ये बातें तो बड़ी भिन्न है और अगर एक बात बताने की कोशिश की गई तो किसी न किसी के साथ अन्याय हो जाएगा या तो मोहम्मद की तलवार छिपानी पड़ेगी और या महावीर का चींटी को फूंकना बुलाना पड़ेगा अगर मोहम्मद का मानने वाला चुनेगा तो महावीर से वो हिस्से काट डालेगा जो तलवार के विपरीत जाते होंगे और महावीर का मानने वाला चुनेगा तो तलवार को अलग कर देगा मोहम्मद और सिर्फ वही बातें चुन लेगा जो अहिंसा के तालमेल में पढ़ती हूं बाकी ये अन्याय है इसलिए मैं गांधी जैसा समन्वयवादी नहीं हूं मैं सारे धर्मों के बीच किसी सिंथिस और किसी समन्वय की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो यह कह रहा हूं कि सारे धर्म अपने निजी व्यक्तिगत रूप में जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकृत मैं उनमें कोई चुनाव नहीं करता और मैं ये भी कहता हूं कि उनके वैसे होने से भी पहुंचने का उपाय है इसलिए सारे धर्मों ने जो अलग अलग अपने रास्ते बनाए हैं उन रास्तों के जो भेद हैं वो रास्तों के भेद मेरे रास्ते पे वृक्ष पड़ते हैं और आपके रास्ते पे पत्थर ही पत्थर है आप जिस कोने से चढ़ते हैं पहाड़ के वहां पत्थर पत्थर हैं और मैं जिस रास्ते से चढ़ता हूं वहां वृक्ष ही वृक्ष है कोई है कि सीधा पहाड़ पर चढ़ता है और बड़ी चढ़ाई है और पसीने से तरबतर हो जाता है और कोई है कि बहुत मंदिर में घूमते हुए रास्ते से चढ़ता है लंबा जरूर है लेकिन थकता कभी नहीं पसीना कभी नहीं आता निश्चित ही ये अपने अपने रास्तों की अलग अलग बात करेंगे इनके वर्णन बिल्कुल अलग होंगे फिर प्रत्येक रास्ते पर मिलने वाली कठिनाइयों का हिसाब भी अलग होगा और प्रत्येक कठिनाई से जूझने की साधना भी अलग होगी और ये सब अलग होगा अगर हम इनके रास्तों की ही चर्चा को देखें तो हम इन शायद ही कोई समानता खोज पाए तो जो समानता दिखाई पड़ती है वो रास्तों की नहीं है। वो समानता उन वचनों की है जो पहुंचे हुए लोगों ने कहे वो रास्तों की जरा भी नहीं है समानता उन बचनों की है जो पहुंचे शिखर पर पहुंचे हुए लोगों ने कहे फिर भाषाई का फर्क रह जाता है अरबी का होगा कि पाली का होगा कि प्राकृत का कि संस्कृत का उन शब्दों में सिर्फ भाषाई का फर्क रह जाता है जो मंजिल की घोषणा के लिए कहे गए हैं बाकी मंजिल के पहले सारे फर्क बहुत वास्तविक है और मैं कहता कि उनको बुलाने की जरूरत तो मैं कोई नया रास्ता नहीं तोड़ना चाहता ना ही किसी पुराने रास्ते को बाकी रास्तों के खिलाफ सही कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि सभी रास्ते सही हैं भिन्न है। क्योंकि हमारे मन में सही होने का एक ही मतलब होता है कि वो एक से हो ये बड़ी हमारे मन में ये भाव होता है कि दो चीजें तभी सही हो सकती हैं जब एक से हो एक सी होना कोई अनिवार्यता नहीं सच तो यह है कि दो एक सी चीजों में अक्सर एक नकल होगी सही नहीं होगी दो बिल्कुल एक सी चीजों में एक नकल होगी दोनों भी नकल हो सकती बाकी एक तो पक्का ही नकल होगी दो बिल्कुल ही वास्तविक असली चीजें बिल्कुल अलग होती हैं, उनका व्यक्तित्व तो भिन्न होता ही इसमें मैं आश्चर्य नहीं मानता कि मोहम्मद और महावीर के मार्ग में भेद न होता भेद तो एक चमत्कार था जो कि बिल्कुल अस्वाभाविक है महावीर की सारी परिस्थितियां भिन्न है मोहम्मद की सारी परिस्थितियां भिन्न है मोहम्मद को जिन लोगों के साथ काम करने पड़ रहा है वो बिल्कुल भिन्न है महावीर को जिनके साथ काम करना पड़ रहा है वो बिल्कुल भिन्न है संस्कारगत जो धारा है मोहम्मद के लोगों की वो बिल्कुल और है महावीर के पास जो धारा है वो बिल्कुल और है। ये सब इतना भिन्न है कि इसमें महावीर और मोहम्मद का मार्ग एक नहीं हो सकता और आज भी सबकी स्थितियां भिन्न है उन भिन्न स्थितियों को ही ध्यान में रख के जाना पड़े तो मैं ना तो कोई नया मार्ग तोड़ने को उत्सुक ना किसी पुराने मार्ग को शेष पुराने मार्गों के खिलाफ सही कहने को सुख दो बातें सभी सही हैं जो टूटे मार्ग वे जो आज टूट रहे हैं वे और जो कल टूटेंगे वे भी जो अभी नहीं टूटे वे भी सही है आदमी खड़ा ना रहे चले गलत से गलत मार्ग से चलने वाला भी आज नहीं कल पहुंच जाएगा और सही से सही मार्ग पर खड़ा रहने वाला कभी नहीं पहुंच सकता है। असली सवाल चलने का है और जब कोई चलता है तो गलत मार्ग से मुक्त हो जाना अड़चन नहीं है लेकिन जब कोई खड़ा रह जाता है तो पता ही नहीं चलता कि जहां खड़ा है वो सही है कि गलत चलने से पता चलता है कि सही है या गलत अगर आप किसी भी सिद्धांत को मान के बैठ जाए तो कभी पता नहीं चलता है कि वो सही है या गलत आप उसका प्रयोग करें और चलें और आपको फौरन पता चलता है कि वो सही है या गलत कोई भी विचार कर्म बनकर ही सही या गलत होने की कसौटी पर कसा जाता अन्यथा कोई कसने का उपाय नहीं तो मेरी उत्सुकता है चले और मैं प्रत्येक को उसके मार्ग पर ही सहारा देने के लिए उत्सुक स्वभाव था महावीर के लिए आसान नहीं था आज यह आसान है और रोज आसान होता चला गया क्योंकि तो आज करीब करीब ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो अपने दो चार छह जन्मों में दो चार छह धर्मों में पैदा नहीं होता। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है एक एक आदमी चार चार छह-छह धर्मों में पैदा हो चुका है इधर पिछले पांच सात सौ वर्षो में जैसी बाहरी निकटता बढ़ी है वैसी ही भीतरी आत्मा का आवागमन की निकटता बढ़ी है जो कि स्वाभाविक बढ़ेगी जैसे उदाहरण के लिए आज से 2000 हज, साल पहले कोई ब्राह्मण मरता तो सूद्र के घर में पैदा होना सौ में निन्यानबे मौके पर संभव नहीं था सूद्र के घर में पैदा नहीं हो सकता था आत्मा का आवागमन इतना ही कठिन था क्योंकि आवागमन ही नहीं था चित्त तो सारे संस्कार लेता है जिस सूद्र को कभी छुए नहीं जिसकी छाया से बचे जिसकी छाया पड़ गई तो स्नान किया अलंग खाई रही जिसके हमारे बीच मरने के बाद आत्मा यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि यात्रा जो चित्त कराएगा वो चित्त बिल्कुल ही खिलाफ है वो यात्रा नहीं हो सकती इसलिए महावीर के समय तक बहुत कभी ऐसा मौका होता था कि कोई आदमी कोई धर्म परिवर्तन में पैदा हो जाए यह संभव नहीं धाराएं इतनी बंधी थी लीके इतनी साफ थी कि आप इस जन्म में ही अपने धर्म के भीतर घूमते थे ऐसा नहीं आप अगले जन्म में भी उसी धर्म के भीतर घूमते अब ये संभव नहीं रहा अब चीजें इतनी सब जैसे बाहर उदार हो गई है वैसे भीतर भी उदार हो गई वो तो चित्त आज मुसलमान के साथ बैठ के खाना खाने में किसी ब्राह्मण को कोई तकलीफ कम हुई है कम होती है चली जाएगी और जिसको कम नहीं हुई है वो आज का आदमी नहीं है उसके पास चित पांच सौ साल पुराना है आज के आदमी की तो बिल्कुल कम हो गई है आज तो उस... सोचना भी उसे बेहूदा मालूम पड़ता है कि इस तरह की बात सोचे लेकिन इससे भीतरी आवागमन का भी द्वार खुल गया है ये ख्याल में ले लाना जरूरी है इधर पांच वर्ष में रोज द्वार खुलता गया वो जो भीतर का द्वार खुल गया है उसके कारण आज कुछ बातें कही जा सकती हैं अगर मैंने अपने पिछले जन्मों में अनेक मार्गों पर घूमकर देखा हो तो मेरे लिए बहुत आसान हो जा कि मैं कह सकूं अगर आज एक तिब्बे साधक मुझसे पूछता तो उससे मैं कुछ कह सकता हूं लेकिन तभी कह सकता हूं जबकि किसी न किसी यात्रा में तिब्बे जो मिलयु है तिब्बेतन जो वातावरण है उसमें मैं जिया हूं अन्यथा मैं नहीं कह सकता और अगर मैं कहूंगा तो ऊपरी होगा बहुत गहरा नहीं हो सकता बहुत गहरा नहीं हो सकता जब तक कि मैं किसी जगह से नहीं गुजरा हूं तब तक मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता अगर मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी है तो मैं नमाज के लिए कोई सहायता नहीं दे सकता और दूंगा तो बहुत ऊपरी होगी किसी मूल्य की नहीं होगी लेकिन अगर मैं किसी भी मार्ग से नमाज से गुजरा हूं तो मैं सहायता दे सकता हूं और अगर मैं एक दफे गुजरा हूं तो मैं जानता हूं कि नमाज से भी वही पहुंचा जाता है जहां किसी प्रार्थना से पहुंचा जाता हो और तब मैं इकलेक्ट्रिक नहीं हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान को एक होना ही चाहिए इसलिए दोनों ठीक हैं, तब मेरे कहने का कारण बहुत और है तब मैं जानता हूं कि वो दोनों की पद्धतियां भिन्न हैं लेकिन जो प्रतीति है भीतर वो एक है अब और ये रोज स्थिति ऐसी और भी जो मैं कह रहा हूं उसके अनुकूल होती चली जाएगी भविष्य के लिए आने वाले सौ वर्षों में इतना आवागमन तीव्र हो जाएगा आत्माओं का क्योंकि जितने बंधन बाहर टूटेंगे उतने भीतर टूट जाएंगे और ये आप जान के हैरान होंगे कि जिन्होंने बाहर बंधन बहुत सख्ती से तय किए थे उनका आग्रह भी बाहर के बंधन के लिए नहीं था भीतर का इंतजाम इसलिए कभी भी इस मुल्क की वर्ण व्यवस्था को बहुत वैज्ञानिक रूप से समझा नहीं जा सका जैसा आज हमें लगता है कि कितना अन्याय किया होगा उन लोगों ने एक तरफ वही ब्राह्मण उपनिषद लिख रहा है और दूसरी तरफ वही ब्राह्मण सूत्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की व्यवस्था कर रहा है ये संगत नहीं है बातें या तो सब उपनिषित झूठे हैं जो लिखे नहीं गए कभी क्योंकि तो उसी ब्राह्मण से नहीं निकल सकते जिस ब्राह्मण से सूद्र की व्यवस्था निकल रही और अगर उससे ही सूद्र की व्यवस्था निकली हो तो हम जो व्याख्या कर रहे हैं उसमें कहीं भूल हो रही है निकली उसी से वही मनु एक तरफ इतनी ऊंची बात कर रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं नित से कहा करता था कि मनु से ज्यादा बुद्धिमान आदमी पृथ्वी बने हुआ है लेकिन अगर मनु के वचन हम देखें तो सूद्रों और वर्णों के बीच जितनी अलंग खाइया उसने निर्मित की उतनी किसी और आदमी ने नहीं की आदमी जो तय कर गया उसको आज भी नहीं हिला पा रहे हैं आप पांच हजार साल की धारा पर वो छाया है आज भी सारा कानून सारी व्यवस्था सारी समझ सारी बुद्धिमानी सारी राजनीति तो उसके खिलाफ लगी पांच साल पहले मरे हुए आदमी लेकिन वो जो व्यवस्था दे गया उसको हटाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है राजा राममोहन राय से लेकर गांधी तक सारे हिंदुस्तान के डेढ़ सौ वर्ष के सारे समझदार आदमी मनु के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो एक आदमी और वो 5000 साल पहले हो गया वो कोई छोटी समझ का आदमी नहीं है ये सब बचकाने हैं उसके सामने बिल्कुल जुबेनाइल गांधी या राजा राममोहन राय बिल्कुल बचकाने हैं आज सारी स्थिति विपरीत हो गई फिर भी मन वो एकदम हिल नहीं पा रहा है इसको हिलाना कठिन क्योंकि कारण भीतर है सारी व्यवस्था इतनी ही थी कि एक आदमी इस जन्म में अगर नमाज पढ़ता रहा है तो मनु चाहता है कि वो अगले जन्म में भी नमाज वाले घर में ही पैदा हो नहीं तो जो काम तीन जन्म में हो सकता है एक ही परंपरा में पैदा होकर वो तीस जन्म में नहीं हो सकेगी हर बार श्रृंखला टूट जाएगी और जब भी वो आदमी रास्ता बदलेगा तब फिर शुरू करेगा पुराने से आगे नहीं जोड़ा जा सकता एक आदमी पिछले जन्म में मुसलमान के घर में था और इस जन्म में हिंदू के घर में पैदा हो गया अब वो फिर काका शुरू कर रहा है पिछली यात्रा बेकार होगी पूछ गई उसका कोई अर्थ ना रहा वह हुआ कि स्कूल में पढ़ा था वो छह महीने फिर निकल आया फिर दूसरे स्कूल में भर्ती हुआ फिर पहली क्लास में भर्ती हुआ फिर छह महीने बाद तीसरे स्कूल में भर्ती हो गया उन्होंने फिर उसे पहली क्लास में भर्ती कर वो स्कूल बदलता चला गया ये शिक्षित कब होगा मनु का ख्याल था ये और बड़ा कीमती है कि हम उस व्यक्ति को उसी विचार तरंगों के जगत में वापस पहुंचा दें जहां से वो छोड़ रहा है फिर से शुरू ना करना पड़े जहां से छोड़ा वहां से शुरू कर सके और इसकी बड़ी और यह तभी हो सकता जब बहुत सख्ती से व्यवस्था की जाए इसमें थोड़ी भी डील पोल से नहीं चलता अगर इसमें इतना भी हो कि कोई हर्जा नहीं है कि सूद्र से विवाह कर लो लेकिन मनु ज्यादा बुद्धिमान है वो जानता है कि जब सूद से विवाह कर सकते हो तो कल शूद्र के घर में गर्भ लेने में कौन सी कठिनाई पड़ेगी जब शूद्र की लड़की को गर्भ दे सकते हो तो शूद्र की लड़की में गर्भ लेने में कौन सी अड़चन रह जाएगी कोई तर्कसंगत संगत नहीं रह जाती अगर गर्भ लेने से रोकना है तो गर्भ देने से रोकना पड़ेगा इसलिए विवाह पर सख्त पाबंदी लगा दी उसमें इंच भर हिलने नहीं दिया क्योंकि यहां इंच भर हिल गए तो पीछे की सारी व्यवस्था वो सारी की सारी अस्त लेकिन वो अस्त व्यस्त हो गई अब शायद उसे व्यवस्थित करना कठिन पड़ेगा कठिन क्या मैं समझता हूं असंभव अब हो नहीं सकता सारी स्थिति ऐसी है अब कि अब नहीं हो सकता अब हमें और सूक्ष्म रास्ते खोजने पड़ेंगे मनु से भी ज्यादा सूक्ष्म तो मनु बहुत बुद्धिमान था लेकिन व्यवस्था बहुत स्थूल थी इसलिए स्थूल व्यवस्था आज नहीं कहीं अन्यायपूर्ण हो जाएगी बहुत वाह बाहर से रोकी थी भीतर को संभालने को आदि कल कठिन हो जाएगी स्ट्रेट जैकेट बैठ गई ऊपर वो लोहे की हो गई आज और सूक्ष्म तल पर प्रयोग करना पड़ेगी सूक्ष्म तल पर प्रयोग करने का मतलब यह है कि आज हमें प्रार्थना और नमाज को इतना तरल बनाना पड़ेगा कि जिसने पिछले जन्म में नमाज छोड़ी हो वो इस जन्म में अगर प्रार्थना भी शुरू करे तो वहां से शुरू कर सके जहां से नमाज छोड़ी इसका मतलब हुआ कि प्रार्थना और नमाज इतनी तरल लिक्विड होनी चाहिए कि प्रार्थना से नमाज शुरू की जा सके नमाज से प्रार्थना शुरू की जा सके मंदिर के घंटे सुनते सुनते कान ऐसे न हो जाएं कि किसी दिन सुबह अजान की आवाज अजनबी मालूम पड़े मंदिर के घंटों और अजान की आवाज में कहीं कोई आंतरिक तालमेल बनाना पड़ेगा और इसमें बनाने में कोई कठिनाई नहीं है यह बिल्कुल बनाया जा भविष्य बिल्कुल एक नए धर्म की नए धार्मिकता की न्यू रिलीजियसनेस नया धर्म नहीं कहना चाहिए नई धार्मिकता की जरूरत पड़ेगी मनु का सारा इंसान टूट गया बुद्ध महावीर की सारी परंपराएं विश्रंखल हो गई उन्हीं आधारों पर कोई नए प्रयोग करना चाहेगा वे मजबूरी में टूट जाएंगे गुरुजीएफ ने बहुत कोशिश की वो टूट गए कृष्णमूर्ति 40 साल से मेहनत करते हैं कुछ बनता नहीं सारी स्थिति अन्यथा हो गई इस अन्यथा स्थिति में बिल्कुल ही एक नई धारणा नई धारणा इस अर्थ में जैसा कि हमने कभी प्रयोग ही नहीं किया एक तरल धर्म की धारणा सब धर्मों के वो जैसे हैं वैसे ही सही होने की धारणा दृष्टि मंजिल पर आग्रह चलने का कहीं भी कोई चले और हर दो रास्तों के बीच इतनी निकटता कि किसी भी रास्ते से दूसरा रास्ता शुरू हो सके इन रास्तों के बीच इतना फासला नहीं कि एक रास्ते पर चलने वाला जब दूसरे पर शुरू करे तो उसे दरवाजे पर आना पड़े वापिस नहीं वो जहां से दूसरे रास्ते से आते वहीं से दूसरे रास्ते से मिल जाए तो जिनको कहना चाहिए लिंक रोड्स रास्तों को जोड़ने वाले श्रृंखला कड़ियां मंजिल से जोड़ने वाले रास्ते सदा से दो रास्तों को जोड़ने वाली कड़ियां सदा से नहीं मंजिल तक जाने की तो कोई कठिनाई नहीं कोई भी एक रास्ते को पकड़े मंजिल पर पहुंचा जाए। लेकिन अब ऐसा है कि एक रास्ते पे शायद ही कोई पूरा चल पाए जिंदगी रोज अस्त होती रहेगी भौतिक अर्थों में भी मानसिक अर्थों में भी अस्त होती रहेगी एक आदमी हिंदू घर में पैदा होगा हिंदू गांव में बड़ा होगा और फिर जिंदगी हो सकती है कि वो यूरोप में बिताए। एक आदमी अमेरिका में पैदा होगा और हिंदुस्तान के जंगल में जिंदगी बिताए लंदन में बड़ा होगा वियतनाम के गांव में जिएगा ये रोज होता जाएगा भौतिक अर्थों में भी रोज वातावरण बदलेगा और आंतरिक अर्थों में भी इतना ही वातावरण बदलेगा ये बदलाव इतनी ज्यादा होती जाएगी कि अब हमें लिंक्स बनानी पड़ेंगी सब रास्तों के बीच कुरान और गीता एक नहीं है लेकिन कुरान और गीता के बीच एक कड़ी बांधी जा सके। तो मैं ऐसे सन्यासियों का जाल भी फैलाना चाहता हूं जो कड़ियां बन जाए मस्जिद में नमाज भी पढ़े चर्च में भी प्रार्थना करें मंदिर में भी गीत गाए महावीर के रास्ते भी, भी चलें बुद्ध की साधना में भी उतरें, सिखों के पंथ पर भी प्रयोग करें और और लिंक निर्मित करें और ऐसे व्यक्तियों का जीवित जाल जो लिंक बन जाए और ऐसी एक धार्मिक अवधारणा कि सब धर्म भिन्न होते हुए एक है अभिन्न होकर एक नहीं भिन्न होते हुए बिल्कुल भिन्न होते हुए अपनी अपनी निजता में भिन्न होते हुए एक एक क्योंकि एक जगह पहुंचाते एक क्योंकि परमात्मा की तरफ चलाते तो तो मेरा काम कुछ तीसरे तरह का है और वैसा काम ठीक से हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ कुछ छोटे छोटे कभी प्रयोग किए गए बहुत छोटे लेकिन सदा असफल हुए रामकृष्ण ने थोड़ा सा मेहनत की पर वो प्रयोग भी बहुत पुराने नहीं इधर बस 200 वर्ष के बीच प्राथमिक कदम उठाए गए रामकृष्ण ने मेहनत की लेकिन खो गया विवेकानंद ने उसे फिर वापस हिंदू रंग दे दिया पूरा का पूरा वो बात खो गई नानक ने कोशिश की थी पांच सौ वर्ष पहले और थोड़ा पीछे लेकिन वो भी खो गए नानक ने गुरुग्रंथ में सारे हिंदू मुसलमान संतों की वाणी इकट्ठी की नानक गीत गाते तो मर्दाना एक मुसलमान तंबूरा बजाता कभी किसी दूसरे को तंबूरा नहीं बजाने दिया उन्होंने कहा कि गीत हिंदू गाता हो तो मुसलमान तंबूरा तो बजाए दे इतना गीत और तंबूरा कहीं तो एक हो जाए मक्का और मदीना की यात्रा की मस्जिदों में नमाज पढ़ी ना लग हो गई तत्काल सारी चीज को इकट्ठा करके नया पंथ खड़ा होगा। और भी सूफी फकीरों ने कुछ मेहनत की और कहीं कहीं कुछ मेहनत हुई लेकिन सारी मेहनत अभी प्राथमिक रही वो अभी तक बन नहीं पाई उसके दो कारण थे युग भी नहीं पूरा निर्मित हुआ था लेकिन अब युग पूरा निर्मित हुआ चाह अब एक बड़े पैमाने पर श्रम किया जा सके तो मेरी दिशा बिल्कुल तीसरी न पुराने को दोहराना है नए की कोई बात है पुराने और नए में सब में जो है उस पर चलने का आग्रह कैसे भी चले उसकी स्वतंत्रता जिस कनात की बात उसकी क्या उसका बोध सात सौ वर्ष पूर्व भारत को चुका था और उसी कान्टिनटी में ही आज आप सारी बात कर रहे हैं अथवा आज की परिस्थितियों में उस शासवता वाली बात का बोध सभी को हुआ है बोध में कहीं कोई अर्चन नहीं है बोध की अभिव्यक्ति में अर्चन पड़ती है शाश्वत का बोध महावीर को भी है बुद्ध को भी है लेकिन महावीर पुराने की भाषा में उस शाश्वत के बोध को अभिव्यक्त करते हैं बुद्ध नए की भाषा में उस शाश्वत को अभिव्यक्त करते हैं मैं उसे शाश्वत की ही भाषा में अभिव्यक्त करना चाहता और जो आप पूछते हैं कि क्या 700 वर्ष पहले मुझे हो गया था करीब करीब अभिव्यक्ति तो आज ही दूंगा क्योंकि 700 साल पहले भी जो जाना हो वो भी जब आज कहा जाएगा तो जानने में अंतर नहीं पड़ेगा कहने में बहुत अंतर पड़ेगा 700 साल पहले यही नहीं कहा जा सकता कोई कारण ही नहीं था कहने का स्थिति करीब करीब ऐसी है जैसे कभी वर्षा में इंद्रधनुष बन जाता है एक तो बहुत मजेदार घटना आप जहां खड़े होते तो वहां से इंद्रधनुष दिखाई पड़ता इंद्रधनुष तीन चीजों पर निर्भर होता है वर्षा के कण पानी के कण होने चाहिए हवा में भाप होनी चाहिए हवा उन भापों को काटने वाली सूरज की किरणें एक विशेष कोण पर होनी चाहिए और आप एक खास जगह में खड़े होने चाहिए अगर आप उस जगह से हट जाएं, तो इंद्रधनुष खो जाए इंद्रधनुष के बनाने में सिर्फ सूरज की किरणें और पानी की बूंदे ही काम नहीं करती आपका खास जगह खड़ा होना भी काम करता है हाँ, सिर्फ सूरज की किरणें और पानी नहीं बनाते धनुष को आपकी आंख खास जगह से देख के भी उतना ही हिस्सा बटाती उसके निर्माण में यानी सूरज के कॉन्स्टिट्यूंट इलिमेंट्स जो हैं उनमें आप भी एक तीन में से कोई भी हट जाए तो धनुष खो जाएगा तो जब भी सत्य अभिव्यक्त होता है तब भी तीन चीजें होती सत्य की अनुभूति होती है। वो ना हो तब तो सत्य का अभिव्यक्ति नहीं होगी सूरज ना निकला तो कोई इंद्रधनुष बनने वाला नहीं आप कहीं भी खड़े हो जाएं और वर्षा के पानी कुछ भी वर्षा के कण कुछ भी करें तो सूर्य की तरह तो सत्य की अनुभूति अनिवार्य है लेकिन सत्य की अनुभूति भी हो सत्य को सुनने वाला भी मौजूद हो लेकिन बोलने वाला ठीक कौन पर ना हो तो नहीं बोला जा सकता जैसा कि मेहर बाबा को मैं मानता हूं कि वो कभी उस ठीक कोण पर नहीं खड़े हो पाए जहां से उनकी अनुभूति और सुनने वाले के बीच इंद्रधनुष बन जाता वो उस कौन पर नहीं खड़े हो पाए बहुत से फकीर मौन रह गए मौन रहने का कारण वो कौन पर नहीं खड़े हो पाए ठीक जहां से कि अभिव्यक्ति का कौन बन सके वो भी अनिवार्य है नहीं तो सत्य की अनुभूति एक तरफ रह जाएगी सुनने वाला एक तरफ रह जाएगा बोलने वाला मौजूद नहीं ठीक जगह पर नहीं लेकिन बोलने वाला भी ठीक जगह पर हो ठीक बोलने में समर्थ हो लेकिन सुनने वाला वो भी है वो भी 700 साल पहले जिससे मैं बोलता वो भी मेरे बोलने में हिस्सा होता इसलिए मैं यही नहीं बोल सकता था जो मैं आपसे बोल रहा हूं और आप यहां न बैठे हो तो भी मैं यही नहीं बोल सकूंगा क्योंकि आप भी जो मैं बोल रहा हूं उसमें उतने ही अनिवार्य हिस्से हैं आपके बिना भी नहीं बोला जा सकता ये तीनों चीजें एक निश्चित ट्यूनिंग पर आती है एक निश्चित ध्वनि तरंग पर मेल खाती तब अभिव्यक्ति हो पाती उसमें जरा सी भी चूप सब खो जाता इंद्रधनुष एकदम बिखर जाता सूरज पर कुछ नहीं कर सकता राह भला है पानी की बूंदें कुछ नहीं कर सकता एक भी चीज कहीं से हिल गई तो इंद्रधनुष तत्काल खो जाता तो सत्य की अभिव्यक्ति जो है वो रेनबो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल ही इंद्रधनुष की भांति है अत्यंत पल पल खोने को तत्पर जरा सा इधर उधर चूके कि वो खो जाए सुनने वाला जरा सा चूका कि इंद्रधनुष खो जाए बोलने वाला जरा सा चूका कि बोलना व्यर्थ हो जाए इसलिए 700 साल की बात तो दूर है सात दिन पहले भी आपसे मैं यही नहीं कह सकता था और सात दिन बाद भी यही नहीं कह सकूंगा क्योंकि सब बदल जाए सूरज नहीं बदलेगा वो जलता रहेगा लेकिन सूरज के अलावा सत्य की अनुभूति के अलावा वो जो दो और अनिवार्य तत्व है सुनने वाला बोलने वाला वो दोनों बदल जाएंगे इसलिए बोध तो सातों साल पहले का है लेकिन अभिव्यक्ति तो आज की है अभी की आज की भी नहीं कहनी चाहिए अभी की कल भी जरूरी नहीं कि ऐसी ही हो कठिन है कि ऐसी ही हो इसमें बदलाव होती ही चली जाएगी दो प्रश्न एक में मिक्स कर लेता हूं आत्मा जब शरीर छोड़ देती है और दूसरा शरीर धारण नहीं करती है उस बीच के समयातीत अंतराल में जो घटित होता है उसका तथा जहां वह विचरण करती है उस वातावरण के वर्णन की कोई संभावना हो सकती है और इसके साथ जिस प्रसंग में आपने आत्मा का अपनी मर्जी से जन्म लेने की स्वतंत्रता का जिक्र किया है तो क्या उसे जब चाहे शरीर छोड़ने अथवा न छोड़ने की भी स्वतंत्रता है? पहली तो बात शरीर छोड़ने के बाद और नया शरीर ग्रहण करने के पहले जो अंतराल का क्षण है अंतराल का काल है उसके संबंध में दो तीन बातें समझें तो ही प्रश्न समझ में आ सके एक तो कि उस क्षण जो भी अनुभव होते हैं वे स्वप्नबद्ध ड्रीम लाइक इसलिए जब होते हैं तब तो बिल्कुल वास्तविक होते हैं लेकिन जब आप याद करते हैं तब सपने जैसे हो स्वपनवत हैं स्वप्नवत इसलिए है वे अनुभव कि इंद्रियों का उपयोग नहीं होता आपके यथार्थ का जो बोध है जो यथार्थ की जो आपकी प्रीति है वो इंद्रियों के माध्यम से शरीर के माध्यम से अगर मैं देखता हूं कि आप दिखाई पड़ते हैं और छूता हूं और छूने में नहीं आते तो मैं कहता हूं कि फेंटम है नहीं आदमी ये टेबल में छूता हूं और छूने में नहीं आती और हाथ मेरा आरपार चला जाता तो मैं कहता हूं झूठ मैं किसी भ्रम में पड़ा हुआ हूं कोई हेलुसिनेशन है आपके यथार्थ की कसौटी आपकी इंद्रियों के प्रमाण तो एक शरीर छोड़ने के बाद और दूसरा शरीर लेने के बीच इंद्रियां तो आपके पास नहीं होती शरीर आपके पास नहीं होता तो जो भी आपको प्रतितियां होती हैं वो बिल्कुल स्वप्नवत है जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न बिल्कुल ही यथार्थ मालूम होता है स्वप्न में कभी संदेह नहीं आता यह बहुत मजे की बात है यथार्थ में कभी कभी संदेह आता स्वप्न में कभी संदेह नहीं आता स्वप्न बहुत श्रद्धावान है यथार्थ में कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखाई पड़ रहा है वो सच में है या नहीं लेकिन स्वप्न में ऐसा कभी नहीं होता जो दिखाई पड़ रहा है वो सच में है या नहीं क्यों क्योंकि स्वप्न इतने से संदेह को सह न पाएगा टूट जाएगा बिखर जाएगा स्वप्न इतनी नाजुक घटना है तो इतना सा संदेह भी मौत के लिए काफी इतने ख्याल आ गया कि कहीं ये स्वप्न तो नहीं है कि सपने टूट गए क्या आप समझिए कि आप जाग गए तो सपने के होने के लिए अनिवार्य है कि संदेह तो कणभर भी ना हो कणभर संदेह भी बड़े से बड़े प्रगाढ़ से प्रगाढ़ स्वप्न को छिन्न भिन्न कर जाए ोहित करते तो स्वप्न में कभी पता नहीं चलता है कि जो हो रहा है वो हो रहा बिल्कुल हो रहा है। इसका ये भी मतलब हुआ कि स्वप्न जब होता है तब यथार्थ से ज्यादा यथार्थ मालूम पड़ता है यथार्थ कभी इतना यथार्थ नहीं मालूम पड़ता क्योंकि यथार्थ में संदेह की सुविधा है स्वप्न तो अति यथार्थ होता है इतना अति यथार्थ होता है कि स्वप्न के दो यथार्थ में विरोध भी हो तो विरोध दिखाई नहीं पड़ता एक आदमी चला आ रहा है अचानक कुत्ता हो जाता है और आपके मन में यह भी ख्याल नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है यह भी आदमी था यह कुत्ता होता नहीं यह भी ख्याल नहीं आता था कि ये कैसे हो सकता है बस हो गया और हो सकता है इसमें कहीं संदेह नहीं है इस जागने पर आप सोच सकते हैं कि क्या गड़बड़ हुई लेकिन सपने में कभी नहीं सोच सकते सपने में ये बिल्कुल ही रीजनेबल है इसमें कहीं कोई इसमें कहीं कोई असंगति नहीं है बिल्कुल ठीक एक आदमी अभी मित्र था और एकदम बंदूक लतांग खड़ा हो गया तो आपको मन में, में कहीं ऐसा सपने में नहीं आता अरे मित्रों को बंदूक तांग पर इसमें कोई असंगति नहीं सपने में असंगति होती ही नहीं स्वप्न में सब असंगत भी संगत क्योंकि जरा सा सब के सपने बिखर जाए, लेकिन जागने के बाद जागने के बाद सब खो जाए कभी ख्याल ना क्या होगा कि जागकर ज्यादा से ज्यादा घंटे भर के बीच सपना याद किया जा सके इससे ज्यादा नहीं आम तौर से तो पांच सात मिनट में खोने लगता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा बहुत जो कल्पनाशील हैं वो भी एक घंटे से ज्यादा स्वप्न की स्मृति को नहीं रख सकते नहीं तो आपके पास सपने की स्मृति इतनी हो जाए कि आप जी ना सकें घंटे भर के बाद जागने के भीतर स्वप्न तिरोहित हो जाए आपका मन स्वप्न के धुएं से बिल्कुल मुक्त हो जाए ठीक ऐसे ही दो शरीरों के बीच का जो अंतराल का क्षण है जब होता है तब तो जो भी होता है वो बिल्कुल ही यथार्थ इतना यथार्थ जितना हमारी आंखों और इंद्रियों से कभी हम नहीं जानते इसलिए देवताओं के सुख का कोई अंत नहीं क्योंकि अप्सराएं जैसी यथार्थ उन्हें होती हैं इंद्रियों से स्त्रियां वैसी यथार्थ कभी नहीं होती इसलिए प्रेतों के दुख का अंत नहीं जैसी दुख उन पर टूटते हैं ऐसे यथार्थ दुख आप पे कभी नहीं टूट सकते तो नरक और स्वर्ग जो है वो बहुत प्रगाढ़ स्वप्नावस्थाएं हैं, बहुत प्रगाढ़ तो जैसी आग नरक में जलती है वैसी आग आप यहां नहीं जला सकते उतनी यथार्थ आग नहीं जला सकते हालांकि बड़ी इनकंसिस्टेंट आग है कभी आपने देखा कि नर्क की आग का जो जो वर्ण है उसमें यह बात है कि आग में जलाये जाते हैं लेकिन जलते नहीं मगर ये इनकंसिस्टेंसी ख्याल में नहीं आती कि आग में जलाया जा रहा हूं आग भयंकर है तपन सही नहीं जाती और जल बिल्कुल नहीं रहा। मगर ये इनकन्सिस्टेंसी बाद में ख्याल आ सकता है। उस वक्त ख्याल आ सकता तो दो शरीरों के बीच का जो अंतराल है उसमें दो तरह की आत्माएं हैं एक तो वे बहुत बुरी आत्माएं जिनके लिए गर्व मिलने में वक्त लगेगा उनको मैं प्रेत कहता हूं वे भली आत्माएं जिन्हें गर्भ मिलने में देर लगेगी उनके योग गर्भ चाहिए उन्हें मैं देव कहता हूं इन दोनों में बुनियादी कोई भेद नहीं व्यक्तित्व भेद है चरित्रगत भेद है चित्तगत भेद है योनि में कोई भेद नहीं अनुभव दोनों के भिन्न होंगे बुरी आत्माएं बीच के इस अंतराल से इतने दुखद अनुभव लेकर लौटेंगी उनकी ही स्मृति का फल नरक। जो जो उस स्मृति को दे सके हैं लौट के उन्होंने ही नरक की स्थिति साफ करवाई नरक, बिल्कुल ड्रीम लैंड है कहीं है नहीं लेकिन जो उससे आया है वो मान नहीं सकता क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं ये उसके सामने कुछ भी नहीं उठा ये जो आग है बहुत ठंडी है उसके मुकाबले यहां जो घृणा और हिंसा है वो कुछ भी नहीं जो मैं देख के चला वो जो स्वर्ग का अनुभव वो भी ऐसा ही अनुभव सुखद सपनों का और दुखद सपनों का भेद है वो पूरा का पूरा ड्रीम पीरियड है अब ये तो बहुत हाँ ये बहुत तात्विक समझने की बात है कि वो बिल्कुल ही स्वप्न हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी रोज सपना देखते हैं सपना आप तभी देखते हैं जब आपकी शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती एक गहरे अर्थ में आपका संबंध टूट जाता है तो आप सपने में चलेगा सपने भी रोज ही दो तरह के देखते हैं स्वर्ग और नर्क या तो मिश्रित होते हैं कभी स्वर्ग कभी नर्क आप कुछ लोग नरक कहीं देखते हैं कुछ लोग स्वर्ग कहीं देखते हैं। कभी सोचें कि आपका सपना रात आठ घंटा आपने देखा अगर इसको आठ साल लंबा कर दिया जाए तो आपको कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि टाइम का बोध नहीं रह जाता समय का कोई बोध नहीं रह जाता इसलिए वो जो घड़ी बीतती है उस घड़ी का कोई स्पष्ट बोध नहीं रह जाता है उस घड़ी का बोध पिछले जन्म के शरीर और इस जन्म के शरीर के बीच पड़े हुए परिवर्तनों से नापा जा सकता है पर वह अनुमान खुद उसके भीतर समय का कोई बोध नहीं और इसीलिए जैसे क्रिश्चियनिटी ने कहा कि नरक सदा के लिए वो भी ऐसे लोगों की स्मृति के आधार पर है जिन्होंने बड़ा लंबा सपना देखा इतना लंबा सपना कि जब वे लौटे तो उन्हें पिछले अपने शरीर के और इस शरीर के बीच कोई संबंध स्मरण ना रहा इतना लंबा हो गया लगा कि वो तो अनंत उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है अच्छी आत्माएं सुखद सपने देखती बुरी आत्मा दुखद सपने देखती सपनों से ही पीड़ित तो और दुखी होती है तिब्बत में तो आदमी मरता है तो वो उसको मरते वक्त जो सूत्र देते हैं वो इसी के लिए है ड्रीम सीक्वेंस पैदा करने के लिए आदमी मर रहा है तो वो उसको कहते हैं कि अब तू ये ये देखना शुरू कर सारा का सारा वातावरण तैयार करते हैं अब ये मजे की बात है लेकिन वैज्ञानिक है कि सपने बाहर से पैदा करवाए जा सकते हैं। रात आप सो रहे हैं आपके पैर के पास अगर गीला पानी भीगा हुआ कपड़ा आपके पैर के पास घुमाया जाए तो आप में एक तरह का सपना पैदा होगा हीटर से थोड़ी पैर में गर्मी दी जाए तो दूसरी तरह का सपना पैदा होगा अगर ठंडक दी गई पैर में तो शायद आप सपना देखें कि वर्षा हो रही है शायद सपना देखें कि बर्फ पे चल रहे हैं गर्म पैर किए गए तो शायद सपना देखें कि रेगिस्तान में चले जा रहे हैं तपती हुई रेत सूरज जल रहा है पसीने सलतपथ आपके बाहर से सपने पैदा किए जा सकते हैं और बहुत से सपने आपके बाहर से ही पैदा होते रात छाती पे हाथ रख गया जोर से तो सपना आता है कि कोई छाती पे चढ़ा हुआ बैठा आपके कहीं हाथ रखा हुआ ठीक एक शरीर छोड़ते वक्त वो जो सपने का लंबा काल आ रहा है जिसमें आत्मा नए शरीर में शायद जाए ना जाए जो वक्त बीतेगा बीच में उसका सीक्वेंस पैदा करवाने की सिर्फ तिब्बत में साधना विकसित की गई उसको बाड़ो उस पूरा इंजाम करेंगे उसको उसका सपना पैदा करेंगे उसमें जो जो शुभ व्यक्तियां रही हैं उसकी जिंदगी में उन सबको उभारेंगे और जिंदगी भर भी उनको व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि मरते वक्त वो उभारी जा सके जैसा मैंने कहा कि सुबह उठ के घंटे भर तक आपको सपना याद रहता है ऐसा ही नए जन्म पर कोई छह महीने तक छह महीने की उम्र तक करीब करीब सब याद रहता फिर धीरे धीरे वो खोता चला जो बहुत कल्पनाशील हैं, बहुत संवेदनशील हैं, वो कुछ थोड़ा ज्यादा रख लेते जिनने अगर कोई तरह की जागरूकता के प्रयोग किए हैं पिछले जन्म में तो वो बहुत देर तक रख ले सकते हैं जैसा सुबह एक घंटे तक सपना याददाश्त में घूमता रहता है धुएं की तरह आपके आसपास मंडराता रहता है ऐसे ही रात सोने के घंटे भर पहले भी आपके ऊपर स्वप्न की छाया पड़नी शुरू हो जाती है। ऐसे ही मरने के भी छह महीने पहले आपके ऊपर मौत की छाया पड़नी शुरू हो जाती है। इसलिए छह महीने के भीतर मौत प्रेडिक्टेबल है एक्सीडेंट एक्सीडेंट भी बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं है उसकी बात करेंगे कोई एक्सीडेंट बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं है हमें लगता है क्योंकि हमारी व्यवस्था के कुछ भीतर नहीं घटित होता लेकिन कोई दुर्घटना सिर्फ दुर्घटना नहीं दुर्गटना है, दुर्घटना भी सकारण है छह महीने पहले मौत की छाया पड़नी शुरू हो जाती तैयारी शुरू हो जाती जैसे रात नींद के घंटे पहले तैयार शुरू हो जाती इसलिए सोने के पहले जो घंटे भर का वक्त है वो बहुत सजिस्टिबिल है उससे ज्यादा सजिस्टिबिल कोई वक्त नहीं क्योंकि उस वक्त आपको शक होता है कि आप जागे हुए हैं लेकिन आप पर नींद की छाया पड़नी शुरू हो गई होती इसलिए सारे दुनिया के धर्मों ने सोने के वक्त घंटे भर और सुबह जागने के बाद घंटे भर प्रार्थना का समय तय किया संध्याकाल संध्याकाल का मतलब सूरज जब डूबता है उगता है तब नहीं संध्याकाल का मतलब सोने से जब आप नींद में जाते हैं बीच का संध्या सुबह जब आप जागने नींद से टूट के जागने में आते तब बीच की संध्या वो जो मिडिल पीरियड है उसका नाम संध्या सूरज से कोई लेना देना नहीं वो तो बंद गया सूरज के साथ ऐसा कि इसलिए एक जमाना ऐसा था कि सूरज का डूबने हमारा नींद का वक्त और सूरज का उगना हमारे जागने का वक्त था तो एसोसिएशन हो गया और ख्याल में आ गया कि सूरज जब डूब रहा है तो ये संध्या और सुबह जब सूरज उग रहा है तब तो संध्या लेकिन अब संध्या का वो ख्याल छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब कोई सूरज के डूबने के साथ सोता नहीं हो कोई उगने के साथ उठता नहीं जब आप सोते हैं उसके घंटे भर पहले संध्या और जब आप उठते हैं उसके घंटे भर बाद संध्या संध्या का मतलब धुंधला छतियों के बीच कबीर ने अपनी भाषा को संध्या भाषा कहा है कबीर कहता है कि ना तो हम सोए हुए बोल रहे हैं ना हम जागे हुए बोल रहे हैं, हम बीच में हम ऐसी मुसीबत में हैं कि हम तुम्हारे बीच से भी नहीं बोल रहे हैं, हम तुम्हारे बाहर से भी नहीं बोल रहे हैं, हम बीच में खड़े हैं बार्डरलैंड पर वहां जहां से हमें वो दिखाई पड़ता है जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता जहां से हमें वो भी दिखाई पड़ रहा है जो आंखों से दिखाई पड़ता है दहरी पर खड़े हैं तो हम जो बोल रहे हैं उसमें वो भी है जो नहीं बोला जा सकता और वो भी है जो बोला जा सकता इसलिए हमारी भाषा संध्या भाषा है इसके अर्थ तुम जरा संभाल के निकालना है यह जो सुबह का एक घंटे का वक्त है और सांझ सोने के पहले के घंटे का वक्त ये बहुत मूल्यवान है ठीक ऐसे ही छह महीने जन्म के बाद का वक्त है और छह महीने मरने के पहले का वक्त लेकिन जो लोग रात के घंटे भर का और सुबह के घंटे भर का समय का उपयोग नहीं जानते उस छह महीने के शुरू का और छह महीने के बाद का भी उपयोग नहीं जानते जब संस्कृतियां बहुत समझदार थी इस मामले में तो पहले छह महीने बड़े महत्वपूर्ण थे बच्चे को पहले छह महीने में ही सब कुछ दिया जा सकता है जो भी महत्वपूर्ण फिर कभी नहीं दिया जा सकता फिर बहुत कठिन हो जाएगा क्योंकि उस वक्त वो संध्या काल में है सजेस्टिबल है लेकिन हम चूंकि बोलकर कुछ नहीं समझा सकते उसको और चूंकि बोलने के सिवाय हमें और कुछ रास्ता नहीं कहने का इसलिए अड़चन और ऐसे ही मरने के पहले का छह महीने का वक्त बहुत कीमती है लेकिन बच्चे को हम समझा नहीं पाते छह महीने तो हमें पता होते हैं कि यह रहे और बूढ़े के हमें छह महीने पता नहीं होते कि कब छह महीने इसलिए दोनों मौके चूक जाते लेकिन जो आदमी सुबह का घंटे भर का उपयोग करे और रात के घंटे भर का ठीक उपयोग करे वो अपने इस बार मरने के छह महीने पहले उसे पक्का पता चल जाएगा तो कि मरने का क्योंकि जो आदमी रात सोने के पहले घंटे भर प्रार्थना में व्यतीत कर दे उसे स्पष्ट बोध होने लगेगा कि संध्या का काल क्या है वो इतना बारीक सूक्ष्म अनुभव है उसके भिन्नता का ना तो वो जागने जैसा है ना सोने जैसा है वो इतना बारीक और अलग है कि अगर उसकी प्रतीति होनी शुरू हो गई तो मरने के छह महीने पहले आपको पता लगेगा कि अब वो प्रती रोज दिन भर रहने लगी वही प्रती जो घंटे भर रात सोते वक्त आपके भीतर आती है वो मरने के पहले छह महीने स्थिर हो जाएगी इसलिए मरने के पहले के छह महीने तो पूरी साधना में डूबा वो वही छह महीने बार्डो के लिए उपयोग किए जाते हैं जिसमें वो ड्रीम ट्रेनिंग देते हैं कि वो अब अगली यात्रा में तुम क्या करोगे वो कोई ठीक मरते वक्त नहीं दी जा सकती एकदम उसकी तैयारी छह महीने की चाहिए और जो आदमी इस छह महीने में तैयार हुआ हो उसी आदमी को उसके अगले जन्म के पहले छह महीने में ट्रेनिंग दी जा सकती अन्यथा नहीं दी जा सकती क्योंकि इस छह महीने में वो सारे सूत्रों से सिखा दिए जाते हैं जिन सूत्रों के आधार पर उसके अगले छह महीने में उसको ट्रेनिंग दी जा सके। अब इस सबकी पूरी की पूरी अपनी वैज्ञानिकता है और इस सबके अपने सूत्र और राज और सारी चीजें तय की जा सकती हैं वो जो अनुभव है उस बीच के जो आदमी सारी प्रक्रिया से गुजरा हो वो छह महीने के बाद भी याद रख सकता है लेकिन याददाश्त सपने की रह जाती यथार्थ की नहीं होती स्वर्ग नर्क दोनों ही सपने की याददाश्त हो जाती विवरण दिए जा सकते हैं उन्हीं विवरणों के आधार पर सारी दुनिया में स्वर्ग और नरकों का सब लेखा जोखा निर्मित हुआ है लेकिन विवरण अलग अलग है क्योंकि सबके स्वर्ग नरक अलग अलग होंगे क्योंकि स्वर्ग नरक कोई स्थान नहीं है। मानसिक दशाएं इसलिए जब ईसाई स्वर्ग का वर्णन करते हैं तो वो और तरह का है वो और तरह का है इसलिए कि जिन्होंने वर्णन किया है उन पर निर्भर भारतीय जब वर्णन करते तो और तरह का होगा जैन और तरह का करेंगे बौद्ध और तरह का करेंगे असल में हर आदमी और तरह की खबर लाएगा करीब करीब स्थिति ऐसी जिससे हम सारे लोग इस कमरे में आज सो जाए और कल सब उठ के अपने अपने सपनों की चर्चा करें हम एक ही जगह सोए थे हम सब यहीं थे फिर भी हमारे सपने अलग अलग वो हम पे निर्भर करेंगे इसलिए स्वर्ग नर्ग बिल्कुल वैयक्तिक घटना लेकिन मोटे हिसाब बांधे जा सकते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा कि नर्क में दुख होगा कि दुख के क्या रूप होंगे कि सुख के क्या रूप होंगे ये मोटे हैं जिस आप बांटे जा सकते ये सारे ब्यौरे जो भी दिए गए हैं आप तक वो सभी सही है चित दशाओं की बात है। और पूछा है कि जन्म को चुन सकता है व्यक्ति तो क्या अपनी मृत्यु को भी चुन सकता है इसमें भी दो तीन बातें ख्याल लेनी पड़ेगी एक जन्म को चुन सकने का मतलब यह है कि चाहे तो जन्म ले ये तो पहली स्वतंत्रता है ज्ञान को उपलब्ध करती है चाहे तो जन्म ले। लेकिन जैसी हमने कोई चीज चाही, कि चाह के साथ प्रतनताएं आनी शुरू हो जाती मैं मकान के बाहर खड़ा था मुझे स्वतंत्रता थी कि चाहू तो मकान के भीतर जाऊं मकान के भीतर मैं आया लेकिन मकान के भीतर आते से मकान की सीमा और मकान की पर्तनता तत्काल शुरू हो जाए तो जन्म लेने की स्वतंत्रता जितनी बड़ी है उतनी मरने की स्वतंत्रता उतनी बड़ी नहीं उतनी बड़ी नहीं रहेगी साधारण आदमी को तो मरने की कोई स्वतंत्रता नहीं क्यों उसने जन्म को कभी नहीं चुना लेकिन फिर भी जन्म की स्वतंत्रता बहुत बड़ी है टोटल है एक अर्थ में कि वो चाहे तो इंकार भी कर दे ना चुने लेकिन चुनने के साथ ही बहुत सी प्रतनताएं शुरू हो हैं, क्योंकि वो सीमाएं चुनता है वो विराट जगह को छोड़कर सक्रिय जगह में प्रवेश करता है अब सक्रिय जगह की अपनी सीमाएं होंगी अब वो एक गर्भ चुनता है साधारणता तो हम गर्भ नहीं चुनते इसलिए कोई बात नहीं है लेकिन वैसा आदमी गर्भ चुनता है उसके सामने लाखों गर्भ होते हैं उनमें से एक गर्भ चुनता है हर गर्भ के चुनाव के साथ वो परतनता की दुनिया में प्रवेश कर रहा है क्योंकि गर्भ की अपनी सीमाएं उसने एक मां चुनी एक पिता चुना है उन मां और पिता के वीर वीरणुओं की जितनी आयु हो सकती है वो उसने चुन ये ये चुनाव हो गए अब इस शरीर का उसे उपयोग करना पड़ेगा आप बाजार में एक मशीन खरीदने गए हैं एक दस साल की गारंटी की मशीन आपने चुन ली अब सीमा आ गई एक पर ये वो जान के ही चुन रहा है इसलिए परतनता उसे नहीं मालूम पड़ेगी परतनता हो जाएगी लेकिन वो जान के ही चुन रहा है आप ही नहीं कहते कि मैंने ये मशीन खरीदी तो दस साल चलेगी तो अब मैं गुलाम हो गया आपने ही चुनी है दस साल चलेगी ये जान के चुनी है बात खत्म हो गई है इसमें कोई इसमें कहीं कोई पीड़ा नहीं है इसमें कहीं कोई दंथ नहीं है। यद्यपि वो जानता है कि ये शरीर कब समाप्त हो जाए और इसलिए इस शरीर के समाप्त होने की का जो बोध है वो उसे होगा वो जानता है कब समाप्त हो जाए इसलिए इस तरह के आदमी में एक तरह की व्यग्रता होगी जो साधना आदमी में नहीं होती अगर हम जीसस की बात में पढ़े ऐसा लगता है वो बहुत व्यग्र है अभी कुछ होने वाला है अभी कुछ हो जाने वाला है उनकी तकलीफ वो लोग नहीं समझ सकते जो सुन रहे हैं वो नहीं सुन समझ सकते क्योंकि उनके लिए मृत्यु का कोई सवाल नहीं और जीसस के लिए वो सामने खड़े जीसस को पता है कि ये हो जाने वाला है इसलिए अगर जीसस आपसे कह रहा है ये काम कर लो आप कहते हैं कल कर लेंगे अब जीसस की कठिनाई है तो वो जानता है कि कल वो कहने को नहीं होगा तो चाहे महावीर हो चाहे बुद्ध हो चाहे जीसस हो इनकी व्यग्रता बहुत ज्यादा है बहुत तीव्रता से भाग क्योंकि वो सारे मुर्दों के बीच में ऐसे व्यक्ति जिन्हें पता है बाकी सब तो बिल्कुल निश्चिंत कोई कोई जल्दी नहीं और कितनी ही उम्र इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जल्दी होगी ही ऐसे आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता वो 100 साल जिएगा कि 200 साल जिएगा सारा समय छोटा है वो तो हमें समय छोटा नहीं मालूम पड़ता क्योंकि वह कब खत्म होगा यह हमें कुछ पता नहीं खत्म भी होगा ये भी हम बुलाए रखते तो जन्म की स्वतंत्रता तो बहुत ज्यादा है लेकिन जन्म कारक ग्रह में प्रवेश तो कारक ग्रह की अपनी प्रतनताएं वो स्वीकार करने की पड़ी और ऐसा व्यक्ति सहजता से स्वीकार करता है क्योंकि वो चुन रहा है अगर वो कारक ग्रह में आया है तो वो लाया नहीं गया है वो आया है इसलिए वह हाथ बढ़ाकर जंजीरें डलवा लेता है इन जंजीरों में कोई दंस नहीं है इनमें कोई पीड़ा नहीं वो अंधेरी दीवानों के पास सो जाता है इसमें कोई अड़चन नहीं क्योंकि किसी ने उसे कहा नहीं था कि वो भीतर जाए वो खुले आकाश के नीचे रह सकता अपनी ही मर्जी से आया ये उसका चुनाव है जब परतंत्रता भी चुनी जाती है तो वह स्वतंत्रता है और जब स्वतंत्रता भी बिना चुनी मिलती है तो परतंत्र स्वतंत्रता परतनता इतने सीधे बटी हुई चीजें नहीं है अगर हमने परतनता भी स्वयं चुनी है तो वो स्वतंत्रता है और अगर हमें स्वतंत्रता भी जबरदस्ती दे दी गई तो वो पर्तनता ही होती है उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं। फिर भी ऐसे व्यक्ति की बहुत सी बातें साफ होती हैं इसलिए वो चीजों को तय कर सकता है जैसे उसे पता है कि वह सत्तर साल में चला जाएगा तो वो चीजों को तय कर पाता है जो उसे करना है वो साफ कर लेता है चीजों को उलझाता नहीं जो सत्तर साल में सुलझ जाए वैसा ही काम कर लेता है जो कल पूरा हो सकेगा वो निपटा देता है वो इतने जाल नहीं फैलाता जो कि कल के बाहर चले जाए इसलिए वो कभी चिंता में नहीं होता वो जैसे जीता है वैसे ही मरने की भी तैयारी करता रहे मौत भी उसके लिए एक प्रिपरेशन एक तैयारी है एक अर्थ में वो बहुत जल्दी में होता है जहां तक दूसरों का संबंध जहां तक खुद का संबंध उसकी कोई जल्दी नहीं होता क्योंकि कोई करने को उसे बचाने नहीं होता है। फिर भी इस मृत्यु को वो कैसे घटित हो इसका चुनाव कर सकता है कब घटित हो इसकी व्यवस्था दे सीमाओं के भीतर सत्तर साल उसका शरीर चलना है तो सीमाओं के भीतर वो सत्तर साल में ठीक मूमेंट दे सकता है मरने का कि वो कब मरे कैसे मरे किस व्यवस्थाओं किस ढंग में मरे एक जैन फकीर औरत हुई उसने कोई छह महीने पहले अपने मरने की खबर दी उसने अपनी चिता तैयार करवाई फिर वो चिता पे सवार हो गई फिर उसने सबको नमस्कार कर लिया फिर सारे मित्रों ने आग लगा दी तब एक साधु जो देख रहा था खड़ा हुआ उसने जोर से पूछा जब आग की लपटें लग गई और वो जलने के करीब होने लगी, उसने पूछा उससे कि वहां भीतर गर्मी तो बहुत मालूम होती होगी तो वो फकीर औरत हंसी और, और उसने कहा कि तुम जैसे मूर अभी भी इस तरह के सवाल उठाए जा रहे <laughs> मतलब औरत तो में कोई काम लायक बात पूछने की नहीं ख्याल है तुम जैसे मूर अभी भी ऐसे सवाल उठाए अब ये तो तुम्हें दिखाई ही पड़ रहा है और आग में बैठूंगी तो गर्मी लगेगी नहीं लगेगी ये मुझे भी पता है पर तो ये चुना होगा वह हंसते हुए जल जाते हैं वो अपनी मृत्यु के क्षण को चुनती है और उसके जो हजारों शिष्य इकट्ठे हो गए उनको वो दिखा देना चाहती है कि हंसते हुए मरा जा सकता जिनके लिए हंसते हुए जीना मुश्किल है उनके लिए संदेश बड़े काम का है जिनके लिए हंसते हुए जीना भी मुश्किल है उनके लिए संदेश बड़े काम का है कि हंसते हुए मरा जा सकता तो मृत्यु को नियोजित किया जा सकता है वो व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि वो कैसा चुनाव करता है वो लेकिन सीमाओं के भीतर सारी बात होगी असीम नहीं है मामला सीमाओं के भीतर वो कुछ तय करेगा इस कमरे के भीतर ही रहना पड़ेगा मुझे लेकिन मैं किस कोने में बैठूंगा यह मैं तय कर सकता बाएं सोंगी दाएं सो सोंग, मैं तय कर सकता हूं ऐसी स्वतंत्रताएं होंगी और ऐसे व्यक्ति अपनी मृत्यु का निश्चित ही उपयोग करते कई बार प्रगट दिखाई पड़ता है उपयोग कई बार प्रकट दिखाई नहीं पड़ता लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक चीज का उपयोग करते हैं मृत्यु का भी उपयोग करते असल में वो आते ही अब किसी उपयोग के लिए उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं रह गया होता अब उनका आना कुछ किसी के काम पर जाने के लिए तो जीवन की प्रत्येक चीज का उपयोग कर पर बड़ी कठिन है बड़ा कठिन है कि हम हम उनके प्रयोग को समझ पाए जरूरी नहीं है अक्सर हम नहीं समझ पाते क्योंकि जो भी वो कुछ कर रहे हैं हमें तो कुछ पता नहीं करता और हमें पता करवा के किया भी नहीं जा सकता अब जैसे बुद्ध जैसे में नहीं कहेगा कि मैं कल मर जाने वाला हूं क्योंकि कल मरना है ये आज कह देने का मतलब होगा कि कल तक जो भी जीवन का उपयोग हो सकता था वो मुश्किल हो जाए ये लोग आज से ही रोना होना चिल्लाना शुरू कर देंगे ये 24 घंटे का जो उपयोग हो सकता था वो भी नहीं हो सकता तो कई बार चुपचाप रह के वैसा व्यक्ति ठीक समझेगा तो करेगा कई दफा घोषणा भी करेगा जैसा तत्काल परिस्थिति पर इतनी सीमा तक वह तय करता है ज्ञान के बात का जन जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा ही पूरा है एक शिक्षण है खुद के लिए नहीं एक अनुशासन है खुद के लिए नहीं और हर बार स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है क्योंकि सब स्ट्रेटेजी पुरानी पड़ जाती हैं और बोतली हो जाती हैं और लोगों को समझने में मुश्किल पड़ती है अब गुरु जीफ था अभी महावीर कभी पैसा नहीं छुएंगे गुरुजीप से आप एक सवाल पूछेंगे तो वो कहेगा सौ रुपये पहले रख दे सौ रुपये बिना रखे वो सवाल भी स्वीकार नहीं करेगा सौ रुपये रखवा लेगा तब एक सवाल का जवाब देगा हो सकता है एक वाक्य बोले हो सकता दो वाक्य बोले फिर दूसरी बात पूछ नहीं दो फिर सौ रुपये रख अनेक बार लोगों ने उस सलाह कि आप ये क्या कर और जो उसे जानते थे वो हैरान होते थे क्योंकि यह रुपए यहां आए और यहां वो बढ़ जाने वाले कुछ भी होने वाला उनका वो किसी कोई फ़ोन को रखने वाला है एक क्षण को ऐसा भी नहीं हुआ इधर उधर बढ़ जाने वाले फिर किस लिए सौ रुपए मांग दिए गुरुजी ने कभी कहा कि जिन लोगों के मन में सिर्फ रुपए का मूल्य है उन्हें परमात्मा के संबंध में मुफ्त कहना गलत है एकदम गलत है क्योंकि उनकी जिंदगी में मुफ्त चीज का कोई मूल्य नहीं होता और गुरुजीफ कहता है कि हर चीज के लिए चुकाना पड़ेगा कुछ जो चुकाने की तैयारी नहीं रखता कुछ भी चुकाने की तैयारी नहीं रखता उसको पाने का हक भी नहीं है। लेकिन लोग समझते हैं कि गुरुजी को पैसे पे बड़ी पकड़ जो दूर से देखते हैं उनको तो लगते कि पैसे पे बड़ी पकड़ बिना पैसे का सवाल का जवाब भी नहीं है, पर मैं मानता हूं कि जिस जगह वो था पश्चिम में जहां पैसा एकमात्र मूल्य हो गया वहां उसी तरह के शिक्षक की जरूरत है। एक एक शब्द का मूल्य ले लिया क्योंकि वो जानता है जिस शब्द के लिए तुमने सौ रुपए दिए हैं जिसको तुमने सौ रुपए देने की तैयारी दिखाई जिस शब्द के लिए तुम उसको ही ले जाओगे बाकी तुम कुछ ले जाने वाले नहीं गुरु जी बहुत से ऐसे काम करेगा जो बिल्कुल ही कठिन मालूम पड़ेंगे उसके शिष्य बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे वो कहेंगे ये आप ना करते तो अच्छा वो जान के करेगा वो बैठा है आप उससे मिलने गए वो ऐसी शक्ल बना लेगा अगर ऐसा लगेगा जैसे ठीक गुंडा बदमाश साधु तो बिल्कुल नहीं बहुत दिन तक सूफी प्रयोग करने की वजह से आंखों के कोण को वो तत्काल कैसा भी बदल सकता है, और आंखों के कोण के बदल से तो पूरी शक्ल बदल जाती है गुंडे में और एक साधु में आंख के अलावा और कोई फर्क नहीं होता बाकी तो बाकी तो सब एक से ही होता है, पर आंख का कौन जरी बदला की सब साधु गुंडा हो जाता गुंडा साधु आंख उसकी बिल्कुल ढीली थी दोनों आंखों को वो कैसे ही उनकी पुतलियां कैसे ही कौन ले सकते एक सेकंड में इसलिए कुछ करना नहीं पड़ता था ये बगल वाले को पता ही नहीं चलेगा उसने दूसरे को गुंडा दिखा दिया ये बगल वाले को पता नहीं चलेगा उसने आदमी को घुबड़ा दिया और बगल वाला आदमी घबला गया कि आदमी कैसा में कहां आ गया उसके मित्रों ने जब धीरे दीर धीरे पकड़ा कि वह इस तरह कई लोगों को परेशान करता तो उसने कहा आप ये क्या करते हमें पता नहीं चलता कि वो बेचारा आया था आपने सोच सकते गुरुजी कहता कि वो आदमी अगर मैं साधु भी होता है तो मुझम गुंडा खोज लेता थोड़ी देर लगती है। थोड़ी लगती है। मैंने उसे वक्त जाया नहीं करवाया उसका उनका तू देख ले तू जा <laughs> क्योंकि तू ना हक दो चार दिन चक्कर लगा के खोजेगा तू यही मैं तुझे खुद ही सौंपे देता हूं अगर वो इसके बाद भी रुक जाता तो मैं उसके साथ मेहनत करता इसलिए बहुत मुश्किल मामला है जो गुरजीफ को गुंडा समझ के चला गया और कोई दोबारा नहीं आकिन का जानना गहरा है वो ठीक कह रहा है वो रहा है आदमी यही खोज लेता है इसको खुद मेहनत करना पड़ती वो काम मैंने हल कर दिया इसकी चार दिन खराब नहीं हुआ मेरे चार दिन खराब नहीं अगर ये सच में ही किसी खोज में आया था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था यह फिर भी रुकता है ये मेरे बावजूद रुके तो ही रुका मेरी वजह से रुके तो मैं इसको रुकना नहीं कहता यह खोज नहीं आया हो तो रुके धैर्य रखे थोड़ी जल्दी ना करें। इतने जल्दी नतीजे लेगा कि मेरी आंख जरा ऐसी हो होगी समझा कि, तो कि आदमी है। इतने जल्दी नतीजे लेगा तो मुझम कुछ ना कुछ उसे मिल जाएगा जिसमें नतीजे लेकर अब ये एक एक शिक्षक के साथ होगा कि वो क्या करता है कैसे करता है बहुत बार तो जिंदगी भर पता नहीं चलता है कि उसके करने की व्यवस्था क्या है पर वो जिंदगी के प्रत्यक्ष का उपयोग करता है जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी क्षण व्यर्थ नहीं है उसकी कोई गहरी सार्थकता है किसी बड़े प्रयोजन और किसी बड़ी नीयत में उपयोग है